द्रं तरणे स्म्यावा भद्रं पश्येक्षत्र स्थिलेनोम शांति अथर्वेदी पांडु्यकारिका अद्वैत प्रकरण के तृतीय कार्य के ऊपर विचार चल रहा था इसमें इस कारिका के शुरू में कहा था कि तृतीय प्रकरण के आरंभ क्यों किया जाता भी से है से सिद्ध है अद्वैत फिर भी जब तक युक्ति नहीं लगाएंगे तब तक सभी लोग नहीं मानेंगे इसलिए युक्ति से भी सिद्ध किया जा सकता है यद्यपि हम युक्ति को प्राधान्य नहीं देते हमारी तो श्रुति प्रधान है श्रुति से सिद्ध है शांतम शुभम अद्वैतम इत्यादि फिर भी आदि को समझाने नैयायिक से भी सिद्ध करना चाह रहे हैं शांत है कहे, जो आत्मभेद मानते हैं आत्मभेद नहीं आत्मा एक ही है और जगत भी आत्मा से अतिरिक्त तो नहीं है केवल आत्माभेदी की बात ही नहीं जी जगत जो भी जितने भी आत्मा ही है ऐसा सिद्ध करना युक्ति से यहाँ युक्त प्रधान है तो कहा आत्मा के अनेक होने के एक दृष्टांत दिया आत्मा आकाशवत आत्मा आकाश के समान है एक ही है आत्मा आकाश में अनेकता संभव नहीं है फिर भी आ, आत्मा आकाश वीव ही घटाकाश निबोधित जैसे आकाश से घटाकाश की उत्पत्ति मानते हैं लोग में वो उत्पत्ति आकाश की नहीं है वास्तव में दूसरी की है घट की है किंतु तो घटाकाश उत्पन्न हो गया कह जाते हैं इसी प्रकार यहाँ पर उत्पन्न होता है शरीर आदि किंतु मानते हैं जीव की उत्पत्ति जीव अनेक उत्पन्न हो गए भिन्न भिन्न जीव ये लोगों में मान्यता है अगर उत्पन्न मानना है तो इसी अंश में है है, वास्तव में आकाश घटाकाश रूप से उत्पन्न नहीं होता वो पहले से विद्यमान है उसको एक देखना है तो उपाधि को भेदन करो वैसे यहां पर उपाधि को भेदन करेंगे तो जीव भेद होना संभव नहीं आत्मा ही है एक और बच्चे घटाधि के द्वारा भी आत्मा ही प्रतीत हो रहा है जैसे घटाधि है आकाश से ही होता है आकाश कारण निमित्त कारण है घटादि के लिए उसी प्रकार आत्मा विव्रता के लिए निमित्त है घटादि के कल्पना में वहां माने विवर्ता भी वही है आत्मा तो विवर्तन भी नहीं है शरीरादि विवर्त है आत्मा में शरीर आदि रूप से दिख रहा है घटाधि बच्चा संघात जातो ये तो निरसा आत्मा के जाति मान उत्पत्ति में यदि है तो ये दृष्टांत है घटाकाश की उत्पत्ति के समान है और देहादि की उत्पत्ति घट के उत्पत्ति के समान है ये कहा था तो इसमें आत्मा के एकत्व तो सिद्ध करने के लिए टीका में एक अनुमान दिया था सिद्धांत ने विमत है स्वगतादिता भेद सुन विवादास्पद आत्मा है कोई आत्मा अनेक मान रहे हम एक मान रहे विवाद विवादास्पद है स्वगत सजातीय वास्तविक भेद नहीं है औपाधिक भेद तो दिखाई दे रहा है तात्विक भेद वास्तविक भेद से रहित है क्यों सूक्ष्म निर्वहित पद विभुतवाद आकाशवाद दृष्टान जैसे आकाश में वास्तविक अनेकता होने संभव नहीं औपाधिक अनेकता दिखती है घटादी के अनेक होने से आकाश अनेक जैसा लग रहा है कि तो वास्तव में आकाश एक है सूक्ष्मत्व हेतु है जैसे आकाश में बैठा है सूक्ष्मत्व अन्य भूतों के अपेक्षा भी सूक्ष्म अवैध रहित है तीसरा दिया हेतु विभुत्व विभुत्व होने से विभु है व्यापक है इसलिए स्वगतादि जो भेद दिखाई पड़ रहा है सजातीय स्वगत भेद वह वास्तविक नहीं है ये सिद्ध किया अनुमान से पूर्वादि ने शंका उठाई हेतु में वे विचार दोष दिया परमाणु न्याय मत परमाणु है सांख्य मत प्रधान है उसमें सूक्ष्म तो हेतु है और निर्भयत्व तो हेतु भी है विभुत्व तो हेतु भी है तो साध्य नहीं है वह तात्विक भेद मानते हैं तीन अवय वाला होता है प्रधान इत्यादि तो ये शंका उठाए न जब परमाणुवादो सूक्ष्म तो बैठा हुआ है तात्विक भेद वहां में ये अकेला ही हो तो तात्विक भेद का अभाव में अच्छा तात्विक भेद है बोलना चाहते हैं तस्वीर असम सिद्धांत का वो विवादास्पद है हम नहीं मानते वो निर्भय भय करके निर्वाय <coughs> भेद निर्भय भय करके ना उसको मानते हैं ना इसको मानते हैं परमाणु भी हमारे यहाँ काल्पनिक है केवल त्रिणुक में बैठ था जहां तक दृष्टिगोचर है यंत्रों के माध्यम से वहां न जाकर आगे कल्पना करने लग गए तुम की और परमाणु कल्पना है परमाणु तो कोई त्रिणुक में ही परमाणु मान के बैठ जाते नहीं बैठे आगे बड़े बुद्धि की कल्पना करने लगे तो कल्पना है करने तो आगे क्यों नहीं करना परमाणु में क्यों रुकना वो भी सांधवत्वात्थ रूपवत्वा घटवत् जैसे गंध है कि नहीं घट में सावैव है कि निर्भय है स्वाभव है वैसे परमाणु में गंध है स्वाभव सिद्ध कर देंगे जैसे गांधी ने कहा वैसे वो जो प्रधान है वो भी निर्भय नहीं है सावय है वहां हेतु भी है सातु बैठा है कहा तत्व असम तत्पाद कहा था इसके आगे कहते हैं कोचित भी तात्विक भेद असंप्रति पत् कहीं भी देखो हम आत्मा में तात्विक वे आत्मा का तात्विक भेद कहीं भी नहीं मानते सब आत्मा में कल्पित है औपाधिक भेद है किंतु केवल जीव को लेकर के नहीं कहीं भी किसी भी वस्तु को देकर हम तात्विक भेद नहीं मानते हमारे देश का और वस्तु परिचय एक आत्मा ही है तात्विक भेद की प्रसिद्धि कहीं भी नहीं है, भेद भी भेद भेद नहीं है। एक आप कहीं भी तात्विक भेद की वास्तविक भेद की संप्रतिपत्ति नहीं है एक सम्मत नहीं है तात्विक भेद मान दो हम मानते कहीं भी भेद है औपाधिक भेद है वास्तविक नहीं ये कहा तात्विक भेद छे की टिप्पणी कहते महाराज जब तात्विक भेद कहीं है ही नहीं भेद नहीं है तो फिर आप ये तात्विक भेद का अभाव सिद्ध कैसे करते हैं अनुमान में कहा था ना विवाद स्वगत तात्विक भेद सुनने तात्विक भेद का अभाव सिद्ध कर रहे हैं तात्विक भेद न हो तो तात्विक भेद का अभाव कैसे बोलोगे आप जो आपने सा, आपके साध्य की प्रसिद्धि कैसे होगी साध्या प्रसिद्धि येतु में साध्या प्रसिद्ध दोष आ जाए ये भी दोष आ जाता है सिद्ध पूर्वी बोले तो सिद्धांत कहते हैं कि नंबर कहते हैं। पर अभ्य भेद से अभाव साध्यता हमारे यहाँ साध्य तो है ना साध्य में साध्यता जो है साध्य क्या है स्वगत तात्व भेद स्वगत तात्विक भेद अभाव सिद्ध करना है तो टीका में अनुमान दिया है ओके तो पर अभिगत दूसरे ने जो स्वीकार किया है तात्विक भेद उसका हम अभाव मानते हैं आत्मा में दूसरे तात्विक भेद मानते हैं जीवों का हम उसका अभाव सिद्ध कर रहे हैं आत्मा में तो दूसरे के द्वारा सिद्ध है तात्विक भेद उसके अभाव हम सिद्ध कर रहे हैं इसलिए शाब्दी की प्रसिद्धि है एक कह रहे हैं तात पर अभिवक्ता हम तो नहीं मानते हैं तात्विक भेद क्यों दूसरों ने तात्विक भेद माना है सांख्यो ने माना है न्यायु को माना है वैशेष को माना है जीवों में तात्विक भेद माना है परा अपिव पर दूसरों ने जो स्वीकार किया है प्रतिवादियों ने वादियों ने स्वीकार किया उसके अभाव यहां साध्य है तात्विक भेध करके जो कहा उसका अभाव साध्य है साध्यता ये न प्रतियोगी अप्रसिद्धिया साध्य अप्रसिद्धि प्रतियोगी की अप्रसिद्धि मैं अभाव दिखाने के लिए पहले प्रतियोगी दिखाना पड़ेगा घटाभाव कोई व्यक्ति का असरता है पहले घट को जानता हो घट को दिखाए यहाँ घट है वहां अभाव है आ, जो प्रतियोगी अप्रसिद्ध होने पर अभाव नहीं दिखा सकते पिशाच का अभाव कोई है कोई बोल नहीं सकता क्यों प्रतियोगी अप्रसिद्ध है पिशाच पिशाज प्रसिद्ध वस्तु है क्या पिशाच का अभाव नहीं दिखा सकता कोई तो प्रतियोगि प्रसिद्ध है माने दूसरों के द्वारा जो स्वीकार किया हुआ तात्विक भेद है वो प्रतियोगी है वो सिद्ध है हमने तात्विक भेद का अभाव सिद्ध करना है प्रतियोगी प्रसिद्ध है तो अभाव सिद्ध कर सकते हैं कहा प्रतियोगी अप्रसिद्धिया साध्य प्रसिद्ध है न प्रतियोगी अप्रसिद्धिया साध्य प्रसिद्धि प्रतियोगी के अप्रसिद्धि साध्य की अप्रसिद्धि नहीं है प्रतियोगी प्रसिद्ध है दूसरों ने स्वीकार किया हम उसका अभाव सिद्ध कर रहे हैं अनुमान को ये बताए ठीक है जीवई इत्यादि व्याचे आत्मा हाकाश व जीव ही घटाकाश निर्बोधिता ही शब्द है इत्यादि जो आगे का पंक्ति का व्याख्या करते हैं जीव ही क्षेत्र इत्यादि जीव मने क्षेत्र उदिता उगता घटाकाश के समान उदिता मान उगता मने कथित कहा ऐसा उदिता बद धातु से उदिता बनता है निष्ठा में बज धातु से उगता बनता है उगता ऐसा कहा है सै आकाश परमात्मा वही जो आकाश के समान परमात्मा जीव रूप से उत्पन्न दिखाई दे रहा है जैसे महाकाश से घटाकाश उत्पन्न जैसा दिखता है उत्पन्न नहीं होता उत्पन्न जैसा लगता है सैव आकाश समझ आत्मा आकाशवद कहा था आकाश के समान विभु व्यापक आत्मा है वही जीव रूप से दिखाई दे रहा है और उपाधि के कारण वास्तव में जीव उत्पन्न होना नहीं है जैसे घटाकाश वास्तव में उत्पत्ति घटाकाश की नहीं है ठीक है जीवा कारण परमात्मा एवं पर उक्ता यहाँ पर उगता काम न ना जीव के आकृति है आकार से परमात्मा ही तो कहा गया ना महाकाश तो कहा गया घटाकाश रूप से उसी प्रकार आत्मा जो विभु आत्मा वही जीवा का जीव रूप से जीव के आकृति से आकार से उत्पन्न हुआ कहा क्यों कहा क्षेत्रज्ञापीत स्मृत है गीता त्रयोदश अध्याय कहा क्षेत्रज्ञ मेरा स्वरूप घटाका महाकाश से बिना नहीं नहीं नहीं होता, वास्तविक वास्तविक है, वैसे में मेरा उदित शब्देद पर आत्म संघात उत सपंच प्रसजित शब्द का उक्त कहा बद उदित का में उदित का अर्थ बोल दिया कहा उदित उदित यदि भाषिक कहा उत्पन्न होना कहा घटाधि संघात जात संगातरूपण उक्त होने पर कथित होने पर सब प्रपंच परमात्मा में प्रपंच के सहित परमात्मा हो जाएगा शरीर शरीर सहित हो जाएगा ना आत्मा ही शरीर आकार से पैदा हो गया ऐसा ये उठाई गुरु आदि तो देंगे अथवा करके उत्तर देंगे दूसरे प्रकार से अर्थ करेंगे सात की टिप्पणी उक्त उक्ते प्रमाण रूप हाँ। इसमें प्रमाण रूप प्रमाण स्वरूप कथन करना आकाश के समान कथन करना प्रमाण स्वरूप होने से पर सप्रपंध तो आ जाएगा आत्मा में शरीर आदि विशिष्ट हो जाएगा आत्मा यह शंका उठाई उत्तर जैसे जैसे तो उत्तर देते अथवा करके वा अथवा दूसरी व्याख्या करेंगे उसकी अथवा घटा घटाकाश यथा आकाश उदिता उत्पन्न जैसे घटा घटाकाश रूप से आकाश उदिता माने उत्पन्न हुआ उगता नहीं उत्पन्न उदित कर तो उत्पन्न कहेंगे उत्पन्नते थे तथा परो परमात्मा जीवात्मा भी उत्पन्न जीवात्मा से परमात्मा ही उत्पन्न हुआ ऐसा समझना जीवात्मा परस्माद आत्मना उत्पत्तिर या श्रीतु वेदांतेश जीवात्मा की परमात्मा से जहां जहां वेदांतों में उपनिषदों में उत्पत्ति सुनाई पड़ती है तो यही दृष्टांत है। जैसे महाकाश, घटाकाश रूप में दिखाई पड़ना उत्पन्न नहीं होता वास्तव में वेदांत में जो सुनाई पड़ता है जीवात्मा जीव रूप से परस्माद आत्मनह उत्पत्तिर या वेदांतेश जो उत्पत्ति सुनाई पड़ती है वेदांतों में सा महाकाशात घटाकाश उत्पत्ति समान है वह जो उत्पत्ति है जीवों की उत्पत्ति वह महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति के समान है न परमार्थ प्राय महाकाश घटाकाश की उत्पत्ति वास्तविक नहीं है औपाधिक है वैसे परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति जहां जहां वेदांत उपनिषद में कहा गया वो वास्तविक नहीं है औपाधिक है वह उत्पत्ति होती है उपाधि की आरोप होता है उपहित ऐसी स्थिति है वेदांत में टिप्पणी दिया था तथा यथा सुदीपता पावगात विस्फुल प्रबंध स्वरूपा तथा अक्षरा विविधाश्रम में उसी से परमात्मा से सब उत्पन्न होते सारे जीव उत्पन्न होते हैं उसी में प्रलीन होते हैं ऐसा कहा था मुंडक में वेदांत नमुना दिया अन्यत्री है इस वाक्य जहां जहां सुनाई पड़े विपरतवाद से समझना वास्तव में हुआ नहीं अब अब तक बात, अवच्छेदक अव्छेदक समझ रहे वो तो घट बनने के कारण घटाकाश का कहना का, का, पड़ा उसे यहां शरीर बनने से जीव बोलने लगे गया आत्मा को आत्मा विभु है व्यापक है अवच्छेद तरही ना आत्मा श्रुत है न्याय विरोध है तो आत्मा उत्पन्न हो गया ना आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है ऐसा कहा है ब्रह्मसूत्र में ना आत्मा अश्रुत नित्यत्व चिता ऐसा ब्रह्मसूत्र है श्रुतियों के द्वारा नित्य सिद्ध किया है आत्मा को उत्पन्न होने को कहा और यहाँ घटादि रूप से आत्मा उत्पन्न होना है जीवादि रूप से आत्मा उत्पन्न होना कहा तो ब्रह्मसूत्र के साथ विरोध है यह शंका है तरह ना न आत्मा श्रुत न्याय विरोध न्याय विरोध ब्रह्मसूत्र का विरोध ब्रह्मसूत्र में तो आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती कहा और यहाँ श्रुतियों में लेकर के यहां पर बोल दिया आत्मा आकाश वीव घट जीव घट आकाश हरी बोधित इत्यादि बोल दिया उधि कहा उत्पन्न होता है बोल दिया और वह उत्पन्न नहीं होता कहा विरोध ये विरोधा करके उत्तर देते हैं कहा आठ की टिप्पणी ना आत्मा नित्यत्वाज श्रुति ऐसा ब्रह्मसूत्र है आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है क्यों नित्यत्वाच नित्य होने से ताभ्य मान श्रुति श्रुतियों से सिद्ध होता है इसका अर्थ भी यही किया है ब्रह्मसूत्र उसका चेतना बहुत सारे स्थानों में नित्य शब्द का प्रयोग है आत्मा के उन्होंने से सिद्ध किया नित्यो नित्याम चेतन चेतना बहुत सारी श्रुति में कहा है नित्य और जो नित्य शास्य शब्द का प्रयोग बहुत जगह है, इसलिए आत्मा उत्पन्न नहीं हो सकता ऐसा ब्रह्मशूत्र का और यह कार्य का मैं बोल रहा है, आत्मा उत्पन्न होता है तो विरोध होगा ये शंका उठाई तो कहते हैं जीवात्म नाम भाषा में एक आजीवात्मा परस्मात् आत्मा उत्पत्ति रियादी वेदांत जीवात्माओं की परमात्मा से जो उत्पत्ति सुनाई पड़े वेदांत में कहीं जैसे मुंडक आदि में उत्पत्ति सुनाई पड़ रहा है जैसे अग्नि से चिंगारियां जीव निकल जाते हैं ऐसा कहा है। जो सुनाई पड़ता है वो उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति महाकाशा घटाकाश जैसे महाकाश से घटाकाशी पहले से आकाश है विद्यमान है जहां घट बनना है वहां आकाश पहले से मौजूद है किंतु घटप्रुप उपाधि बनने पर उस पहले आकाश बोलते थे अब आकाश बोलने लग गए उसको फिर घट रूप उपाधि टूटे तो फिर आकाश ही बोलेंगे उसको आकाश है ऐसे आत्मा ही है शरीर रूपी उपाधि बन जाने से अंतकरण रूपी उपाधि बन जाने से जीव कह, कहने लग गए और ये हट जाएंगे फिर आत्मा ही कहेंगे उसको वेदांत श्रुतियों में जो उत्पत्ति वास्तविक उत्पत्ति को नहीं कहा उपाधि उत्पत्ति बताई ठीक आगे तृतीय पादम ब्याचना था तृतीय पादम पदम हो गया तृतीय पादम ब्याच तृतीय पाद घटाधि तृतीय पादे कारिका का तृतीय पाद की व्याख्या करते हैं कहा तस्मादेव जिससे जिस आकाश से घटाकाश बना है उसी आकाश से घट भी बनता है ये कहना चाहते हैं वैसे यहां भी जिस आत्मा से जीव बना हुआ है उसी आत्मा से शरीर भी बनता है मारे जीव बनने के लिए माया का सहारा नहीं है वहां स्वयं है वो किन्तु इसको बनने के लिए माया को लेकर करेंगे कर तो अनित्य होगा माया को परिणाम करवाएंगे शरीर आदि के एक तस्मादेव भाषा तस्मादेव आकाश तस्मादे आस आकाश से घट आकाश की उत्पत्ति कहा मान ली उसी आकाश से घटा रहे संघाहता यथा उत्पादन घटादी उसी से निवित कारण है घट उत्पन्न होने के लिए अवकाश देता है आकाश खाली पना न हो तो घट कहा बनेगा अवकाश देने वाले का आकाश कहते हैं <coughs> संगता उत्पाद यथाउत्प्यंत है एवं इसी प्रकार आकाश स्थान या परमात्मा या आकाश के स्थान में परमात्मा है उसी से पृथ्व्यादि भूत संग्राह भूतों का जो समुदाय है वो तो बाह्य हो गए और आध्यात्मिक शरीर आदि हो गए ये सब कार्य लक्षण अध्यात्म में शरीर इंद्रिय स्वरूप है सब ये यह सब के सब, सब। रज्जु सर्प बद विकल्पिता जाए ये कल्पित है ये भी वास्तविक नहीं है तो आत्मा से उत्पन्न होना है रज्जु में सर्प के समान है है आत्मा दिखाई देता है भूत वो जीव में ऐसा नहीं है वो तो जीव तो आत्मा ही है अवच्छेदक है किन्तु यहाँ ये यह कल्पित है माया के द्वारा कल्पना बद किया है उर्थे वाक्य मतारे वाक्य ला करके दिखाते हैं उच्चते उच्चते इत्यादि घटा अधिवत लाया घटा अधिवत संघात जातो ये तो निदर्शन आत्मा के उत्पत्ति में समझ रहा सारा संसार भी आत्मा बना हुआ दिखता है और जीव भी आत्मा बना हुआ दिखता है किंतु पृथ्वी आदि जगत के लिए माया का सहारा है उसी से है शरीर आदि बन जाता है तो आत्मा वहां बाहर तो लग गए आत्मा कल्पित नहीं संघात कल्पित है आत्मा को बनाया नहीं केवल संघात को बनाना तो या दिखाई पड़ा संघात दिखाई पड़ा आत्मा इधर जीव रूप से दिखने लग गया अब अच्छे रख बार अच्छा अतः इत्यादि शब्द का अतः उच्चते आकाशस्य आकाश से अवकाश प्रदान घटा कारणिकारृष्टम देखा है कहा आकाश में आकाश निर्विकार तो है विकृति नहीं होता आकाश बिगड़ करके कुछ नहीं बनता फिर भी देखा है कि अवकाश देता है घट बनाने के लिए जगह देता है वो अवकाश प्रदान अवकाश प्रदान करके घट आदि उत्पत्ति घट आदि की उत्पत्ति में घट हो पट हो कोई भी बनाना हो आकाश जहाँ होगा वहीं बनेगा खाली जगह हो तो बनाएंगे पहले भरा हुआ जगह में कहा बनेगा आरंभ तो निर्विकार निर्विकार आकाश में देखा है वैसे आत्मा में भी हो सकता है शरीर आदि उत्पत्ति में कारण निमित्त बन सकता है माने परिणाम उपादान तो माया और विवरत तो उपादान आत्मा शरीर आदि जातो इत्यादि अर्थ जात इत्याद निदर्शन कहा था आत्मा की उत्पत्ति में दृष्टान्त है कहा था तो इत्यादि कहा कब मंद बुद्धि वालों का जब उत्पत्ति मान बैठे हैं, उनको समझाने के लिए है उत्तम अधिकारी के लिए बातें नहीं वो तो अजात भाव में बैठा हुआ है वो तो आत्मा भाव में बैठा है उसके लिए बातें नहीं है यदा मंद बुद्धि प्रतिप्रपात प्रत्थ जो मंद बुद्धि है समझता नहीं है जगत को सत्य मान के बैठा है जगत की उत्पत्ति मानता है जीव की उत्पत्ति मानता है मंदबुद्धि प्रतिपिपादी उसका प्रतिपादन करने की इच्छा से मंद बुद्धि को लेकर श्रुतिया आत्मरो नाम श्रुति के द्वारा कृपा करके हाँ देखो जीव पैदा हुआ है हाँ जगत भी पैदा हुआ है ऐसा श्रुति कौन श्रुति ये जो मुंडकादी है यथा पावगा चप्रद्रुति उत्पत्ति को बोलते हैं मंदबुद्धि को समझाने के लिए कहा और जहां से उत्पत्ति हो तो वहीं लीन हो जाए ऐसे भी कहा है तो उत्पत्ति उत्पत्तिया जीवोत्पत्ति ही तत्प्रलय चलयाना प्रलय और उत्पत्ति और उसके प्रलय होने पर हाँ। क्या होगा जीवों का भी आत्मा में प्रलय हो जाना घटा आदि के प्रलय हो जाने से जीवों का आत्मा में प्रलय हो जाना शुरुतियों में दिखाया न स्वतः हमारे शरीर आदि की उत्पत्ति होने पर जीवों की उत्पत्ति दिखाई दे रही है शरीर आदि के प्रलय होने पर आत्मा में प्रलय देखा जीव का वो आत्मा रूपी दिखाई पड़ते हैं यही मंद बुद्धि को समझाने के लिए है ऐसा कहा <laughs> अद्वैत से जीव सृष्टि विरोधम परिहृत्य तस्वीर जीव प्रलय श्रुतिया विरोधम आशंक परिहर अद्वैत मानने पर जीव सृष्टि बतलाने वाली श्रुति का विरोध का परिहार हो गया जीव उत्पत्ति स्त्रुति का कोई विरोध नहीं है इसका खंडन हो करके तस्व फिर उसी में अद्वैत का कािये जीव प्रलय स्मृति जीव प्रलय स्मृति है जीव का प्रलय भी तीय उसी में ही लीन हो जाते ऐसा आया है उसके द्वारा विरोधम आशंक परि पूर्वादी बोलता है महाराज जीव की उत्पत्ति तो चलो घटा लिया जैसे तैसे आपने जैसे महाकाश से घट की उत्पत्ति कही गई वैसे ही है किंतु उसी में लीन कहा है लय होना कैसे जाकर के लय होगा शंका उठा करके उसका भी उस विरोध का भी परिहार करते हैं कहा जीव प्रलय श्रुत्या माने तत्र चाह उसी मुंडक में उसे में लीन हो जाते हैं सब ऐसा है यह श्रुति प्रलय श्रुति है जीव का प्रलय दिखा रही है तो यह स्तियों का विरोध होगा ये शंका उठा करके उत्तर देते हैं कहा कार्य है घटादिषु प्रलीनसु घटाकादादी आकाशे संप्रलीय तत्वी आत्म संीवा घटादी आकाशे संप्रलीयते घटादिशु प्रलीनसु घट आदि के नष्ट हो जाने पर जब डंडे आदि से घट को फोड़ देते हैं है घटनाश हो गया ऐसा होने पर घटाकाशाध यथा आकाशे घटा का शादी कहा जाएंगे आकाश में एक हो जाते हैं उपाधि नष्ट हो जाने पर उपहित अपने स्वरूप में पहुंचेगा वो कहा स्वरूपी है वो पहुंचना भी नहीं होता कोई लीन होना मानते हैं ठीक इसी प्रकार तबत जीवा यहमें आत्मा में जीव की स्थिति ऐसे ही है जब शरीर आदि नष्ट हो जाएंगे तीनों शरीर नष्ट होंगे जिस अवस्था में थोड़े शरीर नष्ट होने तो आत्मा रूप में दिखाई पड़ता है जीव ये तो स्वतः ही नष्ट होने वाला है इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है, है। ज्ञान से नष्ट करना है कारण से को बीज को अज्ञान को वो नष्ट हो जाए तो सूक्ष्म शरीर थोड़ी सारी अपन नष्ट हो जाए तद्बत जीवाह उसी प्रकार समझना जैसे घटा घटा घटादि नष्ट होने पर घटाकाश महाकाश रूपी हो जाते हैं उसी प्रकार या शरीर संघात नष्ट हो जाने पर ये जीव जितने भी आत्मरूपी हो जाते हैं भिन्न नहीं हो सकता। ऐसा अच्छा ठीक है देखे औपराधिक औपराधिक जीवा नाम उत्पत्ति प्रलय न स्वाभाविक हो बोलते हैं जो जीव के उत्पत्ति और प्रलय वेदांत में जो सुनाई पड़ती है सुनाई प्र, उत्पत्ति प्रलय जो सुनाई पड़ता है उत्पन्न होना ना भी दिखा जैसे दिया जैसे मुंडक एक दिया उदाहरण दिया ऐसे कई जगह हैं। ये है ये औपाधिक है उपाधि के कारण है वहां उत्पत्ति प्रलय उपाधि की है और आरोप होता है उपहीित में जैसे घटाकाश उत्पन्न नहीं होता घटाकाश का लीन होना भी संभव नहीं है वह उत्पन्न विनाश है घट वहा उपाधि उत्पन्न होने से घटाकाश आकाश को उत्पन्न माना मान जाता है इस रूप से देखता है घटनाश होने महाकाश हो गया बोलते हुआ जो महाकाश आकाश ही था क्या होना उसने थे यही है औपाधिक जीव जीवा उत्पत्ति हो जीवों के उत्पत्ति और प्रलय जो श्रुति में सुनाई पड़ता है औपाधिक है न स्वाभाविक हो वास्तविक नहीं है जीव उत्पन्न होता है न ना उसका नाश होगा वास्तविक नहीं तथा च उत्पत्ति श्रुति इसी प्रकार तब क्या समझ रहा उत्पत्ति श्रुतिया विरोधा भावत उत्पत्ति श्रुति से कोई विरोध नहीं है महाकाश घटाकाश के रूप दिखाई पड़ता है घटाकाश रूप से दिखाई पड़ता है विरोधाभावत अद्वैत से प्रलय श्रुतिया भी नव विरोध अद्वैत श्रुति में प्रलय के साथ में कोई विरोध नहीं क्यों वहां प्रलय किसका बना है उपाधि की बनी तो अद्वैत तो अद्वैत ही रहेगा वहां जीव अनेक रहेंगे प्रलय प्रलय प्रतुति से भी न विरोध हो अद्वैत में कोई विरोध नहीं अस्तिति शोका व्याख्या प्रकट शब्दावली की व्याख्या करते हैं प्रकट करते हैं यथा घटादि उत्पत्तिया घटाकाश आदि उत्पत्ति जैसे घट घट आदि के उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति मानी जाती है वास्तव में घटाकाश उत्तर होता वहां पहले से विद्यमान है वो आकाश जो आकाश पहले से विद्यमान था उसी को ही घटाकाश बोलने लग गए उपाधि रूपी घेरे आ जाने के कारण से वो उत्पन्न नहीं हुआ है क्यों उत्पत्ति हो गई बोलते है माना जाता है यथा घटादी उत्पत्तिया घटा का उत्पत्ति घटादि की उत्पत्ति से घटा का आशादी की उत्पत्ति जैसे मानी जाती है और यथाच घटादी प्रलय घटा का असाधी प्रलय ऐसे भी लोग में व्यवहार होता है घट नष्ट होने पर घटाकाश में नष्ट हो गया बोल देते हैं घटाकाश न उत्पन्न हुआ न नष्ट हुआ आकाश ज्यो है देवार हो जाता है तद्वत्त उसी प्रकार देहादि दे संग्रात उत्पत्तिया उत्पन्न होता है शरीदादी तो समुदाय आत्मा उत्पन्न नहीं होता आत्मा विभु है व्यापक है कहा न से विद्यमान है वो देहादि दे संग्रात उत्पत्तियां देहादि दे जो समुदाय इसके उत्पत्ति से जीवोत्पत्ति जीव की उत्पत्ति मानी जाती है अज्ञान के कारण और उत्पत्ति दूसरे की है दूसरे की उत्पत्ति मानी जाती है जीव उत्पन्न नहीं हुआ है और प्रलयच तलय शरीरादि के प्रलय हो जाने पर नष्ट हो जाने पर तत्शिलन असंघात संघात, आदि संघात का प्रलय हो जाने पर जीवान जीवों के लय माना जाता है जीव भी वर्ग नष्ट हो गए मान, मानी जाती है कोई यह दृष्टान्त है वास्तव में जीव न उत्पन्न होता है न नाश होता है घटाकाश ना उत्पन्न होता है नाश होता है वह उत्पत्ति नाश दूसरे में है वैसे यहां भी उत्पत्ति नाश क्रिया लिए शरीर आदि में संघात में है न कि आत्मा में उत्पत्ति में जीवाराम यह आत्मा प्रलयो वाह ने प्रलयो नाश होता है जैसे उत्पत्ति स्वाभाविक नहीं है जीवों की आत्मा में ठीक इसी प्रकार प्रलय भी मन नाश स्वाभाविक नहीं है वो तो दूसरे के नाश से नाश कहा जाता है इधानीम अद्वैत व्यवस्था अनुपत विरोधम आसंग अब कहते हैं महाराज अगर जीव आत्मा एक ही है तो कोई सुखी है कोई दुखी है कोई मर रहा है कोई बच रहा है कोई चल रहा है किसी लाश पड़ी हुई है कोई भूखा है कोई खा पी करके बैठा हुआ है तृप्त है जो व्यवस्था नहीं बन पाएगी कोई जवान है कोई बूढ़ा है आत्मा एक है तो एक ही होना चाहिए सारा एक के सुखी होने पर सबके सुखी होने चाहिए और एक के दुखी होने पर सबको दुखी होना चाहिए एक के पेट भर जाए तो जा सबके पेट भर जाना चाहिए तृप्ति सबको आत्मा तो एक ही है ना एक आत्मा तृप्त हो गया वही आत्मा है सब तृप्त होना चाहिए तो द्वैत व्यवस्था जो देख हो नहीं पाएगी अद्वैत मानने पर व्यवस्था तो चल रही है इसको अपलाप नहीं कर सकते आप द्वैत मानना ही पड़ेगा आत्मा भेद मानना पड़ेगा आत्मा आत्मा भेद भेद माने बिना तो हो जाएगा वो आत्मा सुखी है दूसरे आत्मा दुखी है व्यवस्था बन जाएगी और आत्मा एक मानेंगे तो व्यवस्था नहीं बनने पाती एक पैदा हो गया तो सब पैदा हो गए और एक मर गया तो सब मर गए स्थिति यह शंका है पूर्ववाजी की अद्वैत अद्वैत मानने में एक बड़ा दोष है ना हाँ। क्यों व्यवस्था अनुपत्या व्यावहारिक जो व्यवस्था होने नहीं पाएगी सुखी दुखी आदि व्यवस्था सुख दुख आदि की जो व्यवस्था है व्यवस्था अनुपत्य व्यवस्था के अनुपत्ति से विरोधम विरोध है अद्वैत में विरोध है, है। यह व्यवस्था नहीं चलेगी अद्वैत मानने पर तो आसानी से व्यवस्था हो जाएगी एक सुखी अनेक है एक आत्मा सुखी है तो दूसरे आत्मा दुखी सब चले तो अद्वैत में नहीं चलने वाला है। उठाएगा खंडन करते हैं चल जाए सारी व्यवस्था हो जाएगी चिंता मत करो उपाधि अनेक होने के कारण से व्यवस्था चल जाएगी आत्मा एक होने पर भी उपाधि अनेक होने से चले सारी व्यवस्था क्यों तो जन्म मृत्यु सुख दुखाधि आत्मा का धर्म तो उपाधि के धर्म है मन अनेक है तो एक के सुखी होने पर दूसरे दुखी हो सकता है शरीर अनेक है एक के मृत्यु होने पर दूसरे के मृत्यु नहीं हो सके ये भी व्यवस्था बन जाएगी उपाधि अनेक में व्यवस्था चल जाएगी आत्मा अनेक होने की आवश्यकता है इस सिद्धांत का देखो तो व्यवस्था कैसी चलती है बताते है सिद्धांत यथाइकिन घट आकाश है रजो धूमादिंग आकाश रजो धूमादिरुते सर्वे नर्े संयुज्य सुखति यन घटाकाशे रजोधूमाुट नर्वे्य सुख य य यथा जिस प्रकार प्रकारशे माने आकाश एक ही होने पर भी उपाधि के कारण अनेक दिख रहे हैं घटाकाश अनेक दिख रहा है उपाधि अनेक होने से आकाश अनेक माना जा रहा है उस स्थिति में यथा एक घटाकाश है रजो धुआं मिट्टी भर गया हो घटाकाश में अथा धुआं भर गया हो लड्डी आग जला दी घट के भीतर घटाकाश धुआं से युक्त तो हो गया धूलिधूसर हो गया धूम युक्त तो होने पर न सर्वे समे घटाकाश धूलिधूसर नहीं होंगे क्यों उपाधि भिन्न भिन्न है आकाश एक ही होने पर भी तत्त उपाधि भिन्न होने के कारण से एक घटा आकाश दूसरा आदि होने पर भी दूसरा नहीं होता जीवा सुख आदि प्रकार सुख आदि की व्यवस्था भी सारी बन जाएगी क्यों अंतकरण आदि भिन्न भिन्न है मतलब सुख दुखादि वो अंतकरण का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है सुख दुख आदि सब मन का धर्म है तो जीव भी ऐसे समझ लेना माने एक अंतकरण विशिष्ट जो हुआ आत्मा है वो सुख युक्त होगा तो दूसरा जो अंतकरण विशिष्ट आत्मा दुखी हो सकता है ऐसे वहां माने सुख दुख, दुख धर्म मन का है आत्मा में आरोप होता है व्यवस्था चल जाएगी टीका टीका कहते हैं उक्त दृष्टान्त वशात एक जीवे सुखादी समय थे सती अपरे औपाधिकुआ आदि से युक्त होने पर सभी घटाकाश धूल धुआं आदि से युक्त नहीं होते ये दृष्टांत है यही उक्त दृष्टांत एक है उक्त दृष्टान्त जो दृष्टान्त दिया कारिका में इसके बल एकस्मिन जीवे सुखादि संयुक्त एक जीव में सुख संबंध होने पर भी संयुक्त अपरे जीवा तैरे में सुखादि वही सुख से संयुक्त नहीं होते है औ, और जीव उसी उसी सुखों के द्वारा संयुक्त नहीं, नहीं होते हैं औपाधिक भेद आती को भेद है जीवों में उपाधि भेद न होने से भिन्न भिन्न मानी जा रही है लोक व्यवहार में औपाधिक भेद है वास्तविक भेद न होने पर औपाधिक भेद है जैसे घटाकाश में औपाधिक भेद मान करके हुआ ठीक इसी प्रकार जीव भी औेद तो हम मानते ही हैं वास्तविक तद्वत जीवा सुधि इत्यादि का श्लोक व्यावर्त्याम आसंग्राम दर्शे इस कारिका के द्वारा जो तो खंडनीय शंका है पूर्वादी को शंका उठाएगा उस शंका को पहले रखते है सर्वदेहेश आत्मा एकत्व पूर्वाधिक सारे शरीर में आत्मा एक ही है कहा आपने अद्वैत कहा सर्वदेहेश आत्मा एकत्व एकस्मिन जनन मरण मति आत्मनी एक आत्मा के जन्म हो मरण हो सुख हो दुख हो ऐसे आत्मा में होने पर एक आत्मा के मर गया एक आत्मा पैदा हो गया एक आत्मा को सुख है एक आत्मा को दुख है ऐसा हो जाने पर सर्वात्मा तत्सब सारे आत्माओं का संबंध होते आत्मा तो एक ही है वो जो जन्म मरण और सुख दुख आदि धर्म किसका मान के बैठ रहा आत्मा का मान के बैठ रहा है किन्तु जन्म मरण किसका है ठोल शरीर का है और सुख दुख आदि मन का धर्म है आत्मा का नहीं है मन का धर्म है सुख दुखा है <coughs> <coughs> वो पूर्वादि मानता है धर्म इसलिए कह रहा है आत्मा सु करते सारे शरीर में आत्मा को एक मानने पर एक अस्मिन जनन मरना सुख आदि पर ही आत्मी एक आत्मा के जन्म हो चाहे मरण हो चाहे सुख सुख दुखादि युक्त हो जाने पर सर्वात्मा नाम तत्सब सभी आत्मा में उसका सुख दुख आदि का संबंध होना जन्म मरण आदि का संबंध होना चाहिए एक के पैदा होने से सबकी उत्पत्ति और एक के मृत्यु होने पर सबकी मृत्यु आत्मा मर गया है मर गया एक के सुखी होने पर सबके सुखी होना चाहिए एक के दुखी होने पर सब के दुखी होना चाहिए क्रिया फल क्रियाफल सहकर दूसरी बात एक आत्मा कोई कर्म करेगा तो सबका हो गया वो और एक ने पुण्य कर्म कर दिया सबके लिए सुख मिल जाएगा और एक ने पाप कर दिया तो सबका नरक भोगना भी होगा क्रिया और फल का संबंध सहांकरी भी हो सबके लिए होगा ये व्यवस्था भी नहीं कोई स्वर्ग जाए कोई नरक जाए बनेगा ये भी नहीं बनेगा क्योंकि एक जो करेगा वही तो मिलेगा सबको सब एक ही है आपके बाद क्रिया और फल का जो संबंध होता है मान कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो जो संबंध होता है वो भी नहीं होगा एक के कर्ता बनने पर सब कर्ता हो गए एक ही आत्मा और एक के भोक्ता बनने पर सभी भोक्ता हो गए, चाहे पुण्य का फल हो चाहे पाप का फल हो एक ही होगा ये सारा दोष है या जो लोग ये आहूर जो लोग ऐसा कहते हैं द्वैती कौन कहेंगे ऐसा द्वित्ववादी बोलेंगे सब उनको अच्छा लगता नहीं है में उनकी घटाकाश है ना। तान प्रति प्रति उनके शब्द कहा, कहा जाता है न सर्वे संतुल तब जीवा सुखा देते जैसे एक घटाकाश में अनेक घटाकाश बने हुए हैं उपा, उपाधि रूप से तो एक में धूल भर जाने से थवा धुआं भर जाने से सारे घटाकाश धूलिंग नहीं होते धुआं से भी नहीं होते हैं ठीक इसी प्रकार यहां भी भेद है जीवों में भिन्न भिन्न उपाधि शरीर आदि भिन्न भिन्न है ऐसा होने से एक जीवात्मा में सुख दुखादि होने पर भी सभी में नहीं होते एक क्या? एक, एक एक के खंडन के लिए कार्य का है कहा ठीक अच्छा आगे कर्तरी सर्वे भो... सर्वे सर्वे के कहना यह है जब एक मानने पर एकात्म मानने पर अद्वैत मानने पर कर्तरी एकस्मिन कर्ता सर्वे एक कर्ता होने पर सब के सब कर्ता होंगे सर्वे कर्ता रहा और भोक्तरी से एक भोक्ता हो जाने पर सर्वे भोक्तार है दोष है पूर्वादि ये बोलेगा शिव भोक्तारिव ऐसा हो जाए अपर दूसरे अव्यवस्था भी बोलता है कौन से क्रिया फल के संबंध में क्रियाफल एक क्रिया करे तो सब क्या क्रिया हो गया कर्म करे और एक फल हो सब का फल वही एक ही की आत्मा एक ही आपके मत दूसरा भी दोष दिया उसने एक तो जन्म मरण आदि की व्यवस्था नहीं बनेगी और दूसरा क्रियाकार का फल में भी शांकर्य आ जाएगा ये कहा क्रियाफल सांकर व्यवस्था अनुपत द्वैतम एवं स्टब्य पूर्वाधिक सिद्ध नहीं हो पा रही आत्मा अनेक माने बिना व्यवस्था नहीं हो सकती है आत्मा अनेक मानने पर ही व्यवस्था अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध है द्वैत आत्मा को एक मानने पर नहीं जैसे पीनत्व के अनुपत्ति से रात्रि भोजन की कल्पना होती है ठीक इसी प्रकार ये व्यवस्था के अनुपत्ति से द्वैत की कल्पना होगी द्वैत सिद्ध होगा अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होगा द्वैत हुए ना कैसी व्यवस्था बनेगी जन्म मरण की एक के प्रति होने से सब प्रति वजह है, सबकी प्रति। एक पैदा हो गया सब पैदा हो गए या कोई मत पैदा हो रहा है कोई मर रहा है सुख दुख की व्यवस्था भी नहीं बनेगी क्रियाकार फल व्यवस्था भी नहीं बनेगी तो अर्थापत्ति प्रमाण लगा करके बोलता व्यवस्था अनुपत्या जन्म मरण आदि की जो व्यवस्था है सामने है तो इसके अनुपत्ति से क्या सिद्ध होता है द्वैतम एवं स्टव्यम जैसे पीनत्व तो अनुपपत्ति से रात्रि भोजन अस्तव्य होता है कल्पना करते हैं, ठीक है द्वैत की कल्पना करनी पड़ेगी द्वैत है इति प्रति ऐसे कहने वाले जो द्वैतवादी हैं, उनके प्रति उत्तरत्व श्लोकम होता रहे इसके उत्तर रूप से इसका उत्तर है अद्वैत मानने पर भी व्यवस्था हो जाएगी चिंता मत हो रहेगा तान प्रति इधम उच्चते उनके प्रति ये के कहा जाता है तो यथा एक रजो धूमा जिस प्रकार एक घटा घटाकाश में रज माने दुल, दुल से हो जाने पर अथवा धूमादि के द्वारा युक्त भर जाने पर युक्त हो जाने पर युक्त माने संयुक्त युक्त का अर्थ संयुक्त संयुक्त हो जाने पर मिल जाने पर एक होने पर न सर्वे घटाकाशा यह तद रजो धुआदि भी समझ जाते सारे घटाकाश जितने भी हैं उस रज उस धूम के द्वारा युक्त नहीं होते है जिस रज के द्वारा ये युक्त हो गया है उस रज धूली से अथवा उस धुआं से दूसरे धूलि दूसरे नहीं होते है तदब जीवा भी कहा उसी प्रकार जीवी सुखादि के द्वारा नहीं होते में सुखादि होने पर भी दूसरे भी नहीं हो सकते जैसे एक घटाकाश धुआं से युक्त हो गया तो सारे घटाकाश कहा होते ऐसे समझना पड़ा <khasep> सिद्धांति कहते हैं ठीक है तो एकात्म बाद में तुमने शांक बताया क्रिया का का का आदि सांकर सांकर बताया वो तो क्या है ये शांकर्य सिद्धांति पूछते हैं विकल्प करके पूछते हैं तो किात्म सांकर अद्वैत बाद में एकात्म में सांकर क्या है एकस्मिन जीवे व्यवस्थित ना जीवान एक जीव में व्यवस्थित जो सुखादी है जो भी बैठा है, उसके माध्यम से अन्य जीवों सर्वोपाधि सुख्यात सारे उपाधि में आत्मा एक ही है यह मानना चाहते हो अख्यात तस्व स्वरूप सुखाद इसलिए उसमें स्वरूप सुखादिमान हो गया सर एक ही है क्या आरे? क्या मानना चाहते है? जीव एक जीव के सुखादि होने पर दूसरे जीव में सुखादिमान मानना चाहते हो एक आत्मवाद में अथवा सभी शरीरों में आत्मा एक ही है तो इसलिए एक सुखाद होने पर सभी हो, हो जाएंगे ऐसा मानना चाहते हो आप, आपत्ति क्या दे रहे तत्या एक जीव के सुखी होने पर दूसरे सुखी होना सब नहीं है जैसे एक घटाकाश धूल से युक्त हो गया तो सारे घटाकाश धूल से युक्त नहीं होते तद्वत इत्यादि कहा तदवत भी इत्यादि करते हैं। अच्छा। ठीक है इदास्वीकार कि मतलब सांकर जीवे व्यवस्थित सुखादीना उचित है कि क्या तत्र इत्यादि स्वेण सुसुखाद्यूते हैं यहा आकाश एक धैर्याश व्यवस्थित शब्द वीणा काश्च तक एक, एक, एक अनेक जैसे आकाश एक होने पर भेरी आकाश से व्यवस्थित हुआ जो आकाश है भैरी आकाश नगाड़ा नगाड़ा के जो उससे युक्त तो हुआ जो आकाश होगा उस शब्द है ना भैरी आकाश से व्यवस्थित जो शब्द आकाश में है बीण आकाश ऐसे तद्वत्तों बीणा आकाश भी उसी में आ जाएगा आकाश वाग ब जाए आकाश तो एक ही है जहां भेरी का शब्द है वही बीणा का शब्द भी है ऐसा ही ऐसा मान व्यवस्थित ना इसका अर्थात ना सुखादि जीवान भेदाना औपाधिक भेद विशिष्ट जो जीव है अनेक जीव है एक जीव के सुखादी होने पर सब का होना मानते हैं इत्यादि कहते तो पहले वाले को तो खंडन करते हैं इसके लिए अच्छा अथवा चार में कहा कि सर्वोपाधि में एक ही आत्मा इसलिए एक के सुखी होने पर सभी सुखी होना मानते हो धैर्य आदि सु सर्वत्र आकाश है क्या धैर्य आदि में सर्वत्र आकाश एक ही आकाश बैठा है चाहे बिना हो चाहे धैरी हो सब एक ही होने से सर्व शब्द न सभी शब्दवान हो गए होने से एक आकाश से यथा आपात जिस प्रकार एक ही आकाश के आपत्ति दी जाती है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा एक ही होने के कारण जितने भी सुख दुखादि है सब एक ही आत्मा आपत्ति दी जाती है क्या है पूछते हैं स्वरूपेगा पांच की टिप्पणी सर्वानुसूत एक ही आत्मा सब में अनुसूत है अनुगत है उसने पर दोष किस में है क्या अनेक जीव है इसलिए एक जीव के सुखी दुखी होने पर अन्य को सुखी दुखी होना मानते हो अथवा सारे शरीरों में आत्मा है, एक है इसलिए एक शरीर विशिष्ट को सुख दुख होने पर दूसरे शरीर विशिष्ट आत्मा को भी सुख दुखा दी हो यह मानना चाहते हैं उसमें कहा तत्व आदि प्रत्याय पहले प्रथम अनेक जीव मानकर के और एक जीव है तो एक जीव के सुखी दुखी होने पर सारे सुखी दुखी हो वो व्यवस्था के खंडन करते हैं तदव तद्वत जीवा का जैसे घटाकाश एक जै घटाकाश धूलि आदि से युक्त होने पर सभी घटाकाश नहीं होते है और नही आत्मा एक है वो पक्ष का अब आगे खंडन चलेगा आत्मा एक है जिस शरीर में भी होता वही आत्मा है एक के सुखी दुखी होने पर सभी सुखी दुखी हो गए ये पक्ष का खंडन अब चलना चाहता है पूर्वाधिक बोलता है ठीक है आत्मा ना सर्वत्र एकत्वा तस्वीर स्वरूपेण सर्व सुखादि द्वितीय पक्षम विभक्शन आशंक थे पूर्वादि का कहना है कि आत्मा तो एक ही है ना आपके मत में अनेक नहीं है वहां तो घटाकाश भिन्न भिन्न अनेक हैं। एक के धूली दूसर होने पर भी वहां पर अन्य धूलि दूसर नहीं होते कि आपके मत में तो आत्मा तो एक ही है तो एक के सुखी दुखी जन्म मृत्यु आदि में सबके जन्म मृत्यु सुखी दुखी आदि होना पड़ेगा आत्मा एक है ये पूर्ववादि आत्मा न सर्वत्र एक आत्मा सर्वत्र सभी शरीरों में एक ही आत्मा है आपके मन में ते आत्मा ना स्वरूपेण सर्व सुखाधि सबके सुखाधि मान मानना पड़ेगा उस स्वरूपेण, एक ही है आशा करे ऐसे द्वितीय पक्ष के विवक्षा रहता है पूर्व पक्ष आत्मा एक होने के कारण से जितने शरीर में वे सुख दुखादि वाला सभी को होगा एक ही होगा ये पक्ष का, का खंडन करते हैं पूर्वादी शंका उठाता है एक आत्मा महाराज वेदांत में आत्मा तो एक ही है वो जो दृष्टांत दिया वो तो घटाकाश अनेक हो रखे घटा अनेक है घटाकाश अने तो एक, एक दूसर भी दूसरा नहीं हो रहा है आत्मा तो एक है दृष्टांत सिद्धांत में भेद है बोले शिवराज है बाढ़ ठीक है हमारे बात में आत्मा एक ही है ठीक है बाढ़ <coughs> नानू न श्रोतम तो या आकाशमत सर्वत्र संघातु एक ही आत्मा सिद्धांतिकार है क्या तुमने नहीं सुना हम कई बार बोल चुके हैं बात जैसे आकाश सर्वत्र एक ही होता है उसी प्रकार सारे शरीरों में एक ही आत्मा है कई बार कहा नहीं सुना तुमने ये सिद्धांत बोलते नानू ये सिद्धांत की बात नानू ये सिद्धांत की है क्यों पहले भी नानू आ चुका है फिर ननू आया तो सिद्धांत की है नानू न श्रोतम तो या तुमने नहीं सुना पूर्वादी आकाश पद सर्व संग्राते सारे संग्रत में एक ही आत्मा है जैसे आकाश है ऐसा नहीं सुना तो पूर्वादी बोलता है, हाँ, तो है। यदि हाँ? एक है आत्मा एक एवं आत्मा परि सर्वत्र सुखी दुखी फिर वह एक सुखी दुख सर्वत्र शरीर में एक ही है सुखी दुखी आदि धर्म आ जाएगा सुखदर्म आ जाएगा सुख दुखाद धर्म सिद्धांत नच इदम सांख्य च उद्यम संभवी ये सांख्य तो बोल नहीं सकता सांख्य का एक प्रश्न नहीं हो सकता ये सिद्धांत की बात है नो वाक्य है यदि एक ही आत्मा है करके सांख्यता नहीं मानेगा क्या मानता है वो अनेक मानता है आत्मा अवैध मानता है पुरुष नाणात्म सिद्धम जन्म मरण कार्य का जन्म मरण की व्यवस्था नहीं हो।, हो रही है कोई पैदा हो रहा है कोई मर रहा है सब जो हो चलने पुरुष अनेक हो जाता है ऐसा सिद्धार्थी ने कहा अच्छा दम सांख्य चौदम सहमति का प्रश्न तो हो नहीं सकता है ये शंका सांख्यिक नहीं हो सांख्यिक नहीं क्यों आत्मा को अनेक मानता है वो एक नहीं मानता आगे वैशेषिक भी नहीं हो सकता आगे खंडन करेंगे ये शंका और बड़े यही है द्वैतवादियों में सांख्य है वैशेषिक है यही है दोनों का खंडन करेंगे ये शंका नहीं हो सकती क्यों नहीं सांख्य आत्मा न सुख दुखाधि क्षति सांख्य कभी भी आत्मा को सुख दुखाधिमान नहीं मानता सुख दुखादि स्वरूप नहीं मानता निर्लश निर्वे निर्लप मानता में कमल निर्लेप होता है उसी मान नहीं मानता आत्मा को सुख दुखादि नहीं सके सुख दुखादिमान नहीं मानता बुद्धि समवाय अपिमान उन्होंने बुद्धि में तादात्मक मान महत्व में समवाय माना है किसख दुखादि बुद्धि संभव है बुद्धि महात शब्द से बोलते हैं जिसको बुद्धि सम्भव है सांख्य ने स्वीकार किया है वो बुद्धि में सुख दुखादि सुखदगा दुखा नाम सुखदगादि का संबंध बुद्धि में आत्मा में नहीं है ऐसा मानते हैं सांख्य ये मानता है कहा नचा तो उपलब्धि स्वरूप से भेद कल्पना प्रमाण आत्मा को वो उपलब्धि स्वरूप मानते हैं उस आत्मा में भेद कल्पना में प्रमाण भी नहीं आत्मा भेद होता है करके आत्मा का स्वरूप मानते हैं उपलब्धि स्वरूप तो उपलब्धि स्वरूप आत्मा है उसका भेद की कल्पना में प्रमाण भी भेद की कल्पना सांख्य कर रहा है और आत्मा को उपलब्धि स्वरूप मानते हैं तो भेद की कल्पना में प्रमाण भी नहीं मिलेगा खाली कल्पना ही होगी प्रमाण और भेदाभावे जब आत्मा विभेद नहीं है उस स्थिति में आत्मा hmm. एक ही हो तो प्रधान से पारार्थ पार्थ अनुपत्ति पूर्वादि बोलता है महाराज आत्म भेद ये दिन हो ना तो प्रधान में पारार्थ नहीं आएगा प्रधान तो दूसरे के लिए है बंध मोक्ष देने के लिए किसी को बंधन देना है किसी को मोक्ष करना है उसके लिए प्रधान है प्रधान ये काम करता है अपने लिए नहीं जो भी काम करे दूसरे के लिए चेतन के लिए है उसका कार्य किसी चेतन को बंधन में रखना है किसी को मुक्त करना है पूर्वादि की शंका है प्रधान से पारार्थ पार्थ अनु के अभाव मानेंगे आत्मा को एक मानेंगे यदि तो फिर प्रधान में पारा, पारार्थ नहीं आ सकता है ऐसा कहे तो सिद्धांत करते नही प्रधान कृत से अर्थ से आत्मा ने असम प्रधान के द्वारा जो दिया जाने वाला है विषय जो हो है वह आत्मा में होता ही नहीं है आत्मा को तो पुरस्कार पदाशवत कहा है प्रधान के द्वारा दिया गया जो होगा विषय वह आत्मा में संभाव नहीं हुआ संबंध नहीं होता यदि ही प्रधान कृतो बंधु मोक्ष पुरुषेश दे संभवी अगर प्रधान के द्वारा किया गया क्या विषय क्या, क्या पाराध्य बंध और मोक्ष किसी को बंधन देना किसी को मुक्त करना कब तक बंधन देना है आगे मुक्त को करना है सांख्यों का कहना है बंध देने वाले भी प्रधान मोक्षण प्रधान जब रज गुण अवस्था में बंधन देने वाला जब शतुगुण अवस्था में साधना भी तो प्रदान ही करे कौन करे अज्ञान अवस्था में तो साधना होगी ना ज्ञान ज्ञान अवस्था में साधना थोड़ी होगी जब शतुगुण अवस्था में जाए वो प्रदान है वो शतुगुण तो फिर मोक्ष के लिए हो गया वो मोक्ष तो होने वाले प्रदान है रजुगुण तमुगुण अवस्था में जब तक है तब जब तक रजुगुण तमुगुण में है तब तक भोग और जब शतुगुण में ले गई फिर मोक्ष भोगभक्ष देने वाले प्रधान उनकी कल्पना है तो सिद्धांत कहते हैं कि प्रधान कृतस्य प्रधानकृत यदि ही प्रधान वा यदि प्रधान के द्वारा रचा गया जो बंध और मोक्ष विषय है पुरुष में भेद रूप भेदे बेदर अलग अलग होकर संबंध होता है किसी को भोग है किसी को मोक्ष है तथा प्रधान से पार्थ आत्मिक्व उस स्थिति में फिर प्रधान में नहीं आ सकता आत्मा एक तो मानने पर नहीं आएगा पुरुष भेद होगा तभी मानेगा युक्त पुरुष भेद कल्पना इसलिए पुरुष भेद की कल्पना ठीक है अच्छा अच्छा नच्चा सांखेर बंद मोक्षों पुरुष समय तो अभिमत है और ये सांख्यो ने ये भी स्वीकार नहीं किया है बंधमोक्ष की व्यवस्था जो पुरुष में संबंध होता है करके निर्विशेषा पुरुष को बोला है निर्विशेष तो निर्विशेष होगा तो बंधन का तो निर्विशेष माना केवल चेतन आत्मा चेतन मात्रन मोक्ष ऐसे माना है पुरुष को निर्विशेषा चेतन मात्रा आत्मा अपते आत्मा को भी स्वीकार करते स्वीकार है जाते हैं सांस्कृतिक द्वारा अतः पुरुष सत्तामात्र प्रधान से प्रहार प्रधान में जो पार्थ मानते हैं पुरुष के केवल सत्ता मात्र है पुरुष को नहीं मिल मिलना है सत्ता होने से सिद्ध होता है यह मानना पड़ता है न अतः पुरुष से सत्ता भेद प्रयुक्तम पुरुष भेद प्रयुक्त पार्थ नहीं है पुरुष के सत्ता है। मात्र से प्रधान में पार्थ घटता है ना कि तो पुरुष भेद की कल्पना आत्मा अनेक मानने करके नहीं है वहां केवल पुरुष के अस्तित्व चाहिए प्रभाव में भोग भूख देने के लिए सत्ता इतने मात्र से है तो एक आत्मा होने पर भी हो जाएगा वो तो सत्ता मिली जानी है पार्थ से अन्यथा उन्नत पारार्थ दूसरे प्रकार से भी हो जाता है कैसे पुरुष की सत्ता मात्र से हो जाता है अनेक मानने की आवश्यकता नहीं है इसलिए समाख्य जो अनेक मानना ठीक नहीं होता ये कहा ठीक फिर देखेंगे गया समय व्यधि ओं भद्र कर्णे स्वया भद्रम पश्ये क्षति स्थिर सुतु सत्मे